राजनीतिक श्रेष्ठता या सामरिक शक्ति प्राप्त करना किसी काल में हमारी जाति का जीवनोद्देश्य नहीं कभी रहा है और न इस समय ही है और यह भी यदि याद रखो कि न तो वह कभी आगे ही होगा हाँ हमारा दूसरा ही जाती जीवनोद्देश्य रहा है वह यह है कि समय जाति की आध्यात्मिक शक्ति को मानो किसी डायनेमो में संग्रहित संरक्षित और नियोजित किया गया हो और कभी मौका आने पर वह संचित शक्ति सारी पृथ्वी को एक जल प्लावन में बहा देगी जब कभी फारस यूनान रोम अरब या इंग्लैंड वाले अपनी सेनाओं को लेकर दिग्विजय के लिए निकले और उन्होंने विभिन्न राष्ट्रों को एक सूत्र में ग्रसित किया है तभी भारत के दर्शन और आध्यात्म नवनिर्मित मार्गों द्वारा संसार की जातियों की धमनियों में होकर प्रवाहित हुए हैं समस्त मानवीय प्रगति में शांत प्रिय हिंदू जाति का कुछ अपना योगदान भी है और आध्यात्मिक आलोक ही भारत का बहिदान है